राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए विज्ञान पर आधारित श्रृंखला ज्ञान विज्ञान ज्ञान आज इस शंकला में प्रस्तुत है कारिक्रम, पक्षी हमारे साथ ही हैं। एक दिन की बात है, स्कूल के कुछ बच्चे अपनी अध्यापिका दीदी के साथ बस में बैट कर भरतपूर से वापस लौट रहे थे। बारा, अरे वाह कितना मजा आया बहुत बहुत सारे पक्षी देखे बहुत सारे बहुत भारतपुर के पास ही उन्होंने घना पक्षी विहार देखा था और वे सब उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे शिक्षिका दीदी भी उनकी बातें सुन रही थीं कि तभी मोहन को प्यास लगी वो बाबू से बोला बाबू मेरी पानी की बोतल पकड़ा दे अपने आप ले लो मैं बहुत थक गया हूं हम्म अच्छा गीता तुम पकड़ा दो मेरी पानी की बोतल म, मोहन तंग मत करो खुद ही ले लो इकबाल मैं मैं तो सो रहा हूं बहुत गहरी नींद में हूं मैं तुम्हें अब तुम्हारी पानी की बोतल कैसे पकड़ाऊं ओहो मोहन जब तक तुम अपना काम स्वयं नहीं करोगे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी जी दीदी दी, मैं खुद ही पानी की बोतल ले लेता हूं अच्छा बच्चों तुम सब ने भरतपुर में तरह-तरह के पक्षी देखे हम्म जी तो क्या सीखा उनसे वाला पक्षी हमें क्या सिखा सकते हैं क्यों भाई पक्षी हमें अपना काम स्वयं करने की शिक्षा देते हैं दीदी दी, वो कैसे देखो इसका जवाब देने के लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी कहानी भगवान भगवान आएगा पर दीदी तो ध्यान से सुनो हम बहुत पुरानी बात है एक चिड़िया ने गेहूं के खेत में घोंसला बनाया घोंसले में उसने 3 अंडे दिए अच्छा कितने अंडे दिए बच्चों 3 हम वो रात दिन अंडों की देखभाल करती कुछ समय बाद अंडों से 3 नन्हे-नन्हे बच्चे निकल आए अरे वाह <laughs> अब तो चिड़िया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई वो सुबह-सुबह उठकर बच्चों के लिए दाना लेने निकल पड़ती फिर, फिर सूरज ढलने से पहले ही वो लौट आती अपनी चोंच से उन्हें दाने छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े आदि खिलाती अच्छा हम इस तरह धीरे-धीरे बच्चे बड़े होने लगे हम वो रोज मां से पूछते मां हम कब बड़े सकेंगे चिड़िया कहती बस कुछ दिन और इसी तरह कुछ दिन निकल गए एक दिन की बात है चिड़िया दाने लेने गई थी तभी खेत में एक किसान आया उसने गेहूं की बालियों को हाथ लगाया और बोला गेहूं पक गए हैं अब फसल कटवा लेनी चाहिए कल ही मैं चाचा को कहूंगा कि वो इसे कटवा दे यह कहकर वो तो चला गया पर घोंसले में हलचल मच गई अब क्या होगा अब क्या, क्या होगा जब चिड़िया लौटी तो तीनों बच्चों ने सहम स्वर में मां को सारी बात बताई चिड़िया कुछ सोचने लगी फिर बोली घबराओ मत कोई फसल काटने नहीं आएगा अगले दिन से चिड़िया ने बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू किया एक हफ्ते बाद फिर वही किसान खेत पर आया इस बार उसके बेटे भी साथ में थे अच्छा वो फिर फसल कटवाने की बात कर रहा था कहने लगा कल ही अपने भाइयों को भेजता हूं अब तो फसल कटनी ही चाहिए शाम को बच्चों ने फिर सारी बात मां को बताई चिड़िया फिर बोली कहो मत बच्चों कल भी कोई नहीं आएगा ऐसा हुआ भी एक सप्ताह बाद किसान फिर आया वो बहुत गुस्से में था बोला किसी ने मेरी बात नहीं मानी लगता है अब ये फसल मुझे खुद ही काटनी पड़ेगी मैं कल ही आकर ये फसल काटूंगा शाम को जब चिड़िया को ये बात पता चली तो वो बोली कल किसान जरूर आएगा अब तो तुम्हें उड़ना भी आ गया है हम सब कल सुबह-सुबह ही यहां से उड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे अगले दिन सुबह जैसे ही चिड़िया ने घोंसला छोड़ा किसान और उसके बेटे खेतों पर फसल काटने के लिए आ गए कितनी अच्छी कहानी थी कितनी अच्छी कहानी थी अच्छी थी ना इस कहानी का संदेश भी अच्छा है क्योंकि चिड़िया को पता था जो अपना काम स्वयं करता है उसी का काम पूरा होता है हां दीदी हाँ। <laughs> क्यों सायरा हां दीदी चिड़िया ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया तभी वो वहां से भाग पाए लेकिन वो उड़कर इतनी दूर जा कैसे पाते हैं हां दीदी, दीदी हाँ, कैसे जाते हैं कैसे जा पाते हैं ये तो बहुत ही अच्छा सवाल किया पक्षियों के शरीर की बनावट ऐसी है कि ये आगे और पीछे से पतले होते हैं अच्छा इससे उड़ते समय वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं उड़कर पक्षी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं दीदी क्या हवाई जहाज की तरह है हां बिल्कुल वैसे ही बल्कि हवाई जहाज की बनावट पक्षियों की ही तो नकल है बच्चों अच्छा हां साथियों यह सच है कि मनुष्य को हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा पक्षियों से ही मिली इस तरह पक्षी हमारे साथी ही हुए ना फिर हमें अपने साथियों से यह भी तो प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपना काम स्वयं करें पक्षी हमारे साथी हैं पक्षी हमारे साथी पक्षी हमारे साथी पक्षी हमारे साथी हैं आसमान में उड़ते रहते धरती पर चलते रहते आसमान में उड़ते रहते धरती पर चलते रहते सुबह से हो जाते हैं पक्षी करते अपना करते अपना करते अपना काम करते अपना दीदी मगर इतनी दूर से उड़कर आते समय क्या पक्षियों को भूख नहीं लगती <laughs> सायरा बिल्कुल लगती है उड़ते हुए जब कोई शिकार इन्हें नजर आता है वो नीचे आकर उसे खा लेते हैं और फिर ऊपर उड़ जाते हैं दीदी इतनी दूर से इन्हें दिखाई दे जाता है हां कुछ पक्षी तो 1 मील की दूरी से भी अबले शिकार का पता चला लेते हैं अच्छा पर इतनी दूर से वो देख कैसे लेते हैं उनकी आंखें तो इतनी छोटी होती हैं हां दीदी हां छोटी तो होती है पर तेज भी बहुत होती है चिड़िया के सिर में सबसे ज्यादा जगह उसकी आंखें घेरती हैं जो सामने ना होकर सिर के दोनों तरफ होती हैं इसीलिए बच्चों वो एक समय में एक बहुत बड़े घेरे को देख लेती है अच्छा, अच्छा। दीदी उस दिन मैं और इकबाल पेड़ पर चढ़े हुए थे उस पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था अच्छा हमने उसे छेड़ा नहीं चुपचाप नीचे उतर आए घोंसला बिल्कुल टोकरी की तरह लग रहा था दीदी हां दीदी यह तुमने अच्छा किया कि घोंसले को छुआ नहीं उसमें अंडे हो सकते थे चिड़िया के अंडे घोंसलों में अंडे देकर चिड़िया उन्हें सेती है इनसे फिर छोटे-छोटे बच्चे निकलते हैं दीदी -दी। <laughs> और जब बच्चे निकलते हैं तो वो फुर से उड़ जाते हैं <laughs> अरे नहीं नहीं फुर से नहीं उड़ते जब बच्चे निकलते हैं तो वो इसी घोंसले में रहते हैं क्योंकि बहुत दिनों तक इन बच्चों के ना पंख होते हैं और ना अपने आप ये कुछ कर सकते हैं तो क्या ये अपने आप खाना भी नहीं खाते दीदी -दी? नहीं सायरा चिड़िया अपने बच्चों को खुद खाना खिलाती है अच्छा तो... लेकिन दीदी चिड़िया के हाथ तो होते नहीं वो बच्चों को खाना कैसे खिलाती होगी <laughs> <laughs> देखो चिड़िया अपनी चोंच में कीड़े मकोड़े फल और अनाज के दाने लाती है अच्छा और इनके मुंह में अपनी चोंच से खाना डालकर खिलाती है hmm. फिर तो ये अपना घोंसला भी चोंच से बनाती होंगी दीदी हां मोहन चोंच में सूखे तिनके ऊन के टुकड़े पंख आदि लाकर चिड़ियां इनसे बहुत सुंदर घोंसले बनाती है तब तो इनकी चोंच बहुत काम की हुई पक्षियों की चोंच इनके लिए बहुत काम की है बच्चों इससे ये केवल खाना ही नहीं खाते बल्कि बहुत से दूसरे काम भी करते हैं जैसे घोंसला बनाना अपना शरीर खुजलाना और साफ करना और शिकार पकड़ना अच्छा दीदी पक्षियों के पंजे से क्या करते हैं हां दीदी पक्षियों के पंजे तो होते ही नहीं है पंजे का मतलब है पांच उंगलियां होना जबकि पक्षियों की चार उंगलियां होती हैं उन्हें चंगुल कहा जाता है जैसे चील उसका चंगुल बहुत पैना और तेज होता है बाज का भी वो इससे शिकार करते हैं आमतौर पर पक्षी चंगुल से कई तरह के काम करते हैं बच्चों दीदी हम्म पक्षी कितने अद्भुत जीव हैं इतने सुंदर मेहनती और और हमारे काम आने वाले वो कैसे पक्षी बीजों को दूर-दूर तक फैलाते हैं और फिर खेतों में बीज बोने से फसल पकने तक कीड़े मकोड़ों को खाकर फसल की रक्षा भी करते हैं तिनका तिनका लाकर ये रहते हैं घोंसला बनाकर ये धीरे मकोड़े आना झरफल पक्षी खाते हैं हर पल की मदद को आते बीजों को दूर दूर फैलाते हमारे साथी हैं पक्षी हमारे साथी पक्षी हमारे साथी पक्षी हमारे साथी को प्यार करें इनको हम दुलार करें इन्हें खिलाएं हरदम दाना याद रखें पानी हमारे पक्षी हमारे साथी पक्षी हमारे साथी ज्ञान विज्ञान इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पक्षी हमारे साथी हैं आलेख अजय चावला विषय संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह कलाकार दिनेश वर्मा गीता वर्मा गौरी अनन्या अजीत कौशल आशीष बक्षी और आरती बक्षी संगीतकार हरभजन सिंह गायनस्वर, भूपेंदर, नेहा, अनुभव और अभिषेक दवन्यांकन भूषण गजबीय और दीपक पांडे, नर्माण सयोग दव द्याल चत्रवेदी तथा नर्माल एवं प्रस्तुति प्रभु द्याल खट्टर